नमस्ते भाई नमस्ते जीते रहो आओ बैठो दीदी ये मेरा भाई मुन्ना है हम आपसे गाना सुनने आए हैं गाना सीखना भी चाहते हैं हां हां भाई हम गाना सिखाएंगे और सिखाते समय सुनाते जाएंगे अच्छा पहले ये बताओ कोई गाना याद है तुमको दीदी एक गाना हम सबको याद है जन गण मन अधिनायक जय है यह गाना हम रोज स्कूल में गाते हैं वाह भाई तुमने तो बड़ी अच्छी बात कही जानते हो इस गाने का नाम क्या है हां राष्ट्रगान शाबाश किसे कहते हैं राष्ट्रगान <laughs> अरे भाई बोलो ना खामोश क्यों हो गए अच्छा हम बताते हैं हमारा देश है भारत भारत एक राष्ट्र है हमारे राष्ट्र का एक गान है जिसे सब देशवासी आदर के साथ गाते हैं इस गान के नियम हैं जैसे कब गाया जाता है कहां गाया जाता है और जब राष्ट्रगान गाया जाता है तब सावधान की अवस्था में क्यों खड़े होना पड़ता है यह तो हम जानते हैं अच्छा बच्चों सावधान की अवस्था में जरा खड़े होकर दिखाओ दीदी हाँ, ऐसे हां शाबाश खड़े हो जाओ हां तुम भी खड़े हो जाओ अरे भाई बैठो नहीं हां एड़ी दी, बिल्कुल ठीक अब पंजा खोलो दीदी, दीदी, एकदम ऐसे बिल्कुल अब हाथ अपने नीकर की सीवन के साथ सटाओ ठीक है हां बिल्कुल ठीक अब मुट्ठी बांधो अब सामने देखो हां ऐसे खड़े होते हैं सावधान जब कभी भी राष्ट्रगान सुनो या राष्ट्रगान की धुन सुनो तो इसी तरह खड़े हो ना राष्ट्रगान के समय सावधान खड़े होकर बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए समझे हां अच्छा तो सबसे पहले सुनो राष्ट्रगान की धुन आओ इस गीत को मैं गाती हूं और तुम मेरे साथ दोहराना ठीक है तो शुरू करें हां जी, जी। जनगणमन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता जनगणमन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता शाबाश एक बार फिर से गाओ जरा जरा जोर से गा हां जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता यानी तुम भारत के जन जन के मन के मालिक हो उनके मन पर तुम्हारा शासन है तुम उनके सब कुछ हो भारत का भाग्य तुम्हारे हाथ में है तुम्हें उसे बनाने वाले हो फिर से सुनो जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता समझ गए ना हां जी अच्छा अब आगे चले पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा पंजाब से सिंधु गुजरात मराठा द्रावेड उत्कल बंगवा यानी पंजाब सिंधु और गुजरात के रहने वाले तुमसे उत्साह पाते हैं जोश पाते हैं हिम्मत और हौसला पाते हैं महाराष्ट्र द्रविड़ और उड़ीसा के लोगों में उत्साह भर देते हो मतलब यह कि तुमसे सारे देश के लोगों में उत्षा बंता है अब आगे चले हां जी विन्द्य ही माचल यमुना गंगा उच्छल जलद ही तरंगा विन्द्य ही माचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंगा फिर से फिर से बोलो जड़ा विन्द्य ही माचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तरंगा नहीं तरंग एक बार फिर से गाओ विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा इसका मतलब तुम्हारा नाम सारे देश में गूंजता है यह गूंज विंध्याचल की पहाड़ियों में सुनाई पड़ती है हिमालय की चोटियों पर चढ़ जाती है गंगा और यमुना की लहरों में तुम्हारा नाम है यानी देश की नदियां तुम्हारा ही गान गाती हैं सागर समंदर भी तुम्हारा गीत गाता है तुम्हारे बढ़प्पन का बखान करता है आगे चले फिर जी हां हां तो अब आ जाओ फिर तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे तब शुभ ना में जागे तब शुभ आशीष मांगे हां एक बार फिर से बोलो तब शुभ ना में जागे तब शुभ आशीष मांगे देखो बच्चे तब नहीं तब समझ में आया क्या है तब बोलो तब, तब हां फिर से बोलो तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे शाबाश इसका मतलब तुम्हारा नाम पवित्र है निर्मल है इससे हमें नई चेतना मिलती है चेतना नया जोश नई स्फूर्ति सोचने और काम करने की ताकत मिलती है हमें नया जोश नया जीवन आता है हम तुमसे आशीष मांगते हैं तब आगे चले जी हां गाए तव जय गाथा बोलो गाए तव जय गाथा हां ठीक बोलो ना गाए तव जय गाथा फिर से गा गाए बोलो गाए तव जय गाथा तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय है जन गण बोलो जन गण भारत भाग्य विधाता भारत भाग्य विधाता फिर से जन गण मंगलदायक gyavidhata bharat bhagyavidhata jay hai jay hai jay hai jay jay jay jay बाबाश यानी तुम भाग्य विधाता हो तुम्हारी जय हो तुम सदा विजयी रहो दीदी इस राष्ट्रगान में किसका गुण गाया गया है आजाद भारत का भारत के जनतंत्र का जनता की आजादी का गान अच्छा एक बार फिर पहली पंक्ति की धुन सुनो और फिर मेरे साथ गाओ जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा दितरंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलदितरंग उच्छल जलदितरंग फिर से विंध्य जागे तव आशीष मांगे तव शुभ ना में जागे तव शुभ आशीष मांगे hmm, क्या फिर से फिर से बोलो तव शुभ ना में जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा बोलो गाहे ताव जय गाथा जन गण शाबाश एक जगह तुम में से किसी ने पंजाब सिंधु कहना था ना तुमने सिंध बोला था क्या है पंजाब सिंधु गुजरात मराठा बोलो पंजाब सिंधु गुजरात मराठा शाबाश हां और दूसरी जगह तुमने जन गण की जगह बोल दिया था जन गण क्या है जन गण बोलो जन गण शाबाश दीदी यह राष्ट्रगान कब गाया जाता है राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 2 अक्टूबर 26 जनवरी के मौके पर झंडा फहराते समय समारोहों के अंत में जब किसी सभा या खेल कूद में राष्ट्रपति आते हैं तो उनके आने पर राष्ट्रगान की धुन बजाई जाती है जब कोई विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो उसके देश की राष्ट्रीय गान की धुन बजती है और बाद में हमारे राष्ट्रगान की धुन बजती है जब राष्ट्रगान गाया जा रहा हो या धुन बजाई जा रही हो तो और कोई गीत नहीं जा सकता दीदी स्कूलों में भी तो गाया जाता है राष्ट्रगान प्रार्थना सभा में हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक दीदी यह राष्ट्रगान किसका लिखा हुआ है गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने इसे लिखा है अच्छा तुम बताओ तुम राष्ट्रगान सीख गए आ, हम सब सीख के सुनाओ जरा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता Shu ah she's शाबाश बहुत अच्छा गाया ये में जो तुमने जया हे गाया था ना जरा फिर से गाओ एक बार जया हे शाबाश बहुत अच्छा गाया